सच में किसी को इस बात पर पहले यकीन नहीं होगा नैना जैसे ही टनल के भीतर हुए एक्सीडेंट के बारे में सुना वो सन्न रह गई सच में हम लोगों के ध्यान में ये बात पहले क्यों नहीं आई अगर हमें पहले पता लग गया होता कि इस केस से विक्टिम्स का कनेक्शन इतने साल पहले हुए टनल एक्सीडेंट से है तो हम लोग शायद अब तक ये केस सोल्व कर चुके होते नैना मैडम सुनिधि बोल पड़ी मैंने इस केस के बारे में पता करने की कोशिश की है लेकिन कुछ ज्यादा डिटेल पता नहीं चल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे जो बच गए थे या जिन्हें रेस्क्यू करके निकाला गया था उनके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है अच्छा नैरा ने कुछ सोचते हुए कहा लेकिन हमें अगर ये केस सॉल्व करना है तो कैसे भी करके जल्दी से जल्दी इस एक्सीडेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालना होगा मुझे तो ये भी लग रहा है की स्पेशल टास्क टीम वालों ने पहले ही इसके बारे में पता कर लिया है वो लोग इसको लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर चुके हैं हम लोगों को उनसे पहले इस केस को खत्म करना है मैडम डोंट वरी दे बोल पड़ा हमारी डीएन नगर की टीम ही इस केस को खत्म करेगी हम बहुत जल्दी इस कातिल को अरेस्ट कर लेंगे जवाब दिया अच्छा श्रेष जी आप एक काम कीजिए आप तुरंत ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट जाइए वहां से इस एक्सीडेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकलवाये वहां से हमें वह पता लग सकता है कि इस एक्सीडेंट में कितने लोग घायल हुए और कितने मारे गए हमें सभी की लिस्ट चाहिए जी मैडम श्रेयस जी तुरंत ही वहां से निकल पड़े राघव विक्रांति बोल पड़ा तुम जरा ये पता करो एक्सीडेंट के बाद घायलों को किस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और उस हॉस्पिटल से कांटेक्ट करके सभी लोगों की लिस्ट निकालो जितने एडमिट हुए थे सभी की लिस्ट चाहिए मुझे और हाँ ये भी पता करना है की कि कितने इलाज के दौरान मर गए और कितनों की डेड बॉडी जो तो सीधे हॉस्पिटल पहुंची थी ओके पता करता हूँ राघव ने कहा और ये शंकर बस का ड्राइवर था ना इसके बारे में पता करो वो बस किसकी थी बस के मालिक से कांटेक्ट करो हो सकता है उसके पास बस में बैठे पैसेंजर्स की कोई डिटेल हो ये पता करो कि क्या सभी विक्टिम्स एक ही बस में थे या अलग अलग थे नैरा ने कहा सुनिधि तुम इस बारे में थोड़ा पता लगाओ ओके मैडम सुनिधि ने कहा और फिर वो भी तुरंत ही काम में लग गई और विक्रांत ने टीम ए के सभी इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ देखते हुए कहा सब लोग एक बार फिर से सभी विक्टिम्स के घर जाओ उनके रिलेटिव या पड़ोसियों से मिलो इस बार इस एक्सीडेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आओ सिर्फ एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करो जो कुछ पता चले उसे डिटेल में नोट करो कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए इस एक्सीडेंट से जुड़ी छोटी छोटी बात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सो तो बी केयरफुल ओके टीम ए के अधिकतर इन्वेस्टिगेटर्स इस बारे में पता करने के लिए निकल गए वो इंटरनेट से तो इस केस के बारे में ये पता चला है जतिन ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा यह बहुत बड़ा एक्सीडेंट था तो काफी सारी न्यूज और रिकॉर्ड अवेलेबल है उस टाइम गवर्नमेंट से भी घायलों और मृतकों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया गया था विक्रांत और नैना ध्यान से जतिन की कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर देखने लगे वहाँ ऐसी पता चला की एक ऑयल का टैंकर भरा हुआ इस टनल के भीतर ऐसी गुजर रहा था तभी अचानक ऐसी ट्रक चालक का नियंत्रण खो गया और पूरी की पूरी ट्रक सुरंग के भीतर ही पलट गयी और फिर उसमें रखा पेट्रोल भी निकल बहने लगा अचानक से फिर उसमें आग लग गई और फिर देखते ही देखते आग पूरे सुरंग में फैलनी शुरू हो गई इसी बीच ट्रक में भयानक ब्लास्ट हो गया जिससे सुरंग भी ढह गई इस टाइम सुरंग के भीतर से जितनी गाड़ियां गुजर रही थी सब की सब वहीं फंस गए। अधिकतर तो उसके नीचे दबकर फंसी हुई थी इस वजह से वहां से मलबा हटाने में भी बहुत दिक्कत हुआ था पहली बार तो उस टाइम वो रोड भी बहुत संकड़ा था इस वजह से वहाँ रेस्क्यू मशीन ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी बताते हैं कि वहाँ पर पंद्रह दिनों तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया था और कुल सत्रह लोगों को बचाकर निकाला गया था बाद में लोगों ने धीमे रेस्क्यू को लेकर सरकार का घेराव भी किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं दरअसल बचाव दल ही घटना के तीन दिन बाद वहाँ पहुँचा था पहले तो लोगों को पता लगा था की वहाँ कोई बचा ही नहीं होगा इसलिए बचाव दल को पहुँचने में देरी हुई थी आश्चर्य की बात यह है की वहाँ सत्रह लोग सुरंग के भीतर दबे पड़े थे और इन्हें पंद्रह दिन बाद बचा निकाला गया था और सत्रह के सत्रह को सुरक्षित निकाल लिया गया था तो देखिए जतिन ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ दिखाते हुए कहा अगर ये सभी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो फिर इन्हीं सत्रह लोगों में से ही लॉकर केस के विक्टिम्स हैं। इन्हीं लोगों को वहां से बचाकर निकाला गया था सोचो तो बेचारे इतने भयानक एक्सीडेंट से तो बचकर निकल गए लेकिन फिर दूसरे एक्सीडेंट में मार दिए गए टनल ब्लास्ट नैना ने कुछ सोचते हुए कहा यह टनल ब्लास्ट हुआ था साल दो और का मर्डर आज से सात साल पहले किया था यानी एक्सीडेंट का शुरू किया और उसके बाद हर साल एक एक निर्णय विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा उस साल ये सत्रह लोग टनल के भीतर हुए एक्सीडेंट में फसे हुए थे ये लोग पंद्रह दिन तक मलबे के नीचे दबे हुए फसे थे पक्का है ये लोग इन पंद्रह दिनों में बहुत बुरी कंडीशन से गुजरे रहे होंगे और हो सकता है इसी टाइम का इनका आपस में कोई मतभेद भी मलबे के बीच खाने को हो सकता है की इन सरवाइवर्स में से किसी के साथ बहुत बुरा हुआ रहा हो हु। और फिर अब वो इन लोगों को भूख से तटपा कर मारते हुए अपना बदला पूरा कर रहा है इसका मतलब नारायण विक्रांत की तरफ कुछ अजीब से नजरों से देखते हुए कहा से ही कोई कतिल है और वो अन्य सरवाइवर्स को ही मार रहा है वो भी भूख ऐसी मार रहा है लेकिन ये कौन हो सकता है हुए कहा मुझे लग रहा है की अब हम बहुत जल्द ही केस को सोल्व कर लेंगे कातिल अब हमारी पकड़ से ज्यादा दूर नहीं है बीच में संगीता बोल पड़ी मैं सोच रही हूँ बाकी ब्यूरो चीफ पियूष रंजन ऐसी इस बारे में बात करती हूँ जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम उनकी पोस्टिंग इसी टनल के पास वाले थाने में थी मैं भी उन्हें कुछ याद हो गुड जल्दी कनेक्ट करो उनसे नैना ने कहा नैना और विक्रांत की नजर आपस में मिल गयी उन दोनों के चेहरे के भाव को देखकर ऐसा ही लग रहा था की अब ये लोग विजय ऐसी ज्यादा दूर नहीं लेकिन कातिल तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं था राघव ने कम्प्यूटर की स्क्रीन आरोप देखते हुए कहा मुझे नहीं लगता की हम लोग इतनी जल्दी सब कुछ कनेक्ट कर पायेंगे ये देखिये नैना और विक्रांत उसकी तरफ बढ़ गए और कम्प्यूटर की स्क्रीन पर देखने लगे इन लोगों को सुरंग से निकलकर पास के ही इस प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था लेकिन अब यह हॉस्पिटल ही बंद हो चुका है मुझे नहीं लगता कि वहां से किसी के भी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हॉस्पिटल बंद होने के साथ ही सारा रिकॉर्ड भी खत्म हो गया होगा हाँ एक काम हो सकता है हम इस हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर से मिलकर इन्फॉर्मेशन ले सकते है लेकिन अब उसे भी कितना याद होगा कितना नहीं भगवान ही जाने हाँ सेम सेम यहाँ भी है सुनीधि ने जवाब दिया प्राइवेट बस वाले की तो डिटेल मिल गई है लेकिन उनके पास पैसेंजर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है और उनकी तो बस भी टूट गई थी एक्सीडेंट में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हम्म मैंने सोच में पड़ गई फिर फिर एक और तरीका है टीवी वी न्यूज़ बहुत बड़ा एक्सीडेंट था ज़रूर टी और न्यूज़ में इसकी खबर चली रही होगी हो सकता है कि न्यूज़ चैनल्स के पास एक्सीडेंट का टाइम का वीडियो फोटेज भी बढ़ाओ तो सुनिधि तुम वहाँ कॉन्टेक्ट करो हाँ चैनल वालों के पास जरूर मैं उस बहुत छोटी थी बट मुझे हल्का हल्का याद है की टीवी पर जवाब दिया रुको तुम देव ने कहा फोन करने का कोई फायदा नहीं है मैं पर्सनली जाकर न्यूज चैनल वालों से मिलकर आता हूँ तभी काम बनेगा हाँ देव सही कह रहे हो नैरा ने कहा तुम जाकर न्यूज पेपर वालों से और न्यूज चैनल वालों से मिलकर आओ जल्दी करो देव विक्रांत ने कहा और हाँ ये भी ध्यान रखना कि स्पेशल टास्क वालों को इन सब के बारे में कुछ भी पता ना चले शांति से करना काम हां चिंता मत करो नहीं पता चलेगा देव ने जवाब दिया और फिर वो ऑफिस से निकलकर चला गया देव के जाने के बाद ऑफिस लगभग खाली हो गया था अधिकतर इन्वेस्टिगेटर्स बाहर जा चुके थे यहाँ पर बस विक्रांत नैना और सुनिधि के साथ ही एक दो इन्वेस्टिगेटर्स और बचे थे विक्रांत बहुत सीरियस होकर व्हाइट बोर्ड निहार रहा था ऐसा लग रहा था की मानो वो अभी कुछ और क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा है नैना भी उसके बगल में खड़ी थी और वो भी बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड पर देख रही थी इसी बीच इस नैना का ध्यान विक्रांत के ऊपर चला गया वो मन मन सोचने लगी इसकी शक्ल और काम तो करता नहीं कैसे इतना सोच के जाता है हर बार हर केस को यह अकेले सोल्व करके रख देता है इसमें इसका इतना दिमाग चलता है लेकिन बात करो तो हमेशा बेवकूफी वाली बातें करता है यार कहीं सच में इसके पास कोई तांत्रिक दोस्त तो नहीं है हो सकता है की वो अपने तंत्र मंत्र से इसको सब बता देता हूँ नैना विक्रांत को बड़े ध्यान से देख रही थी लेकिन नहीं इस गधे को झूठ बोलने में कोई नहीं हरा सकता और वैसे भी तांत्रिक के बस का नहीं है ऐसे ऐसे केस सॉल्व करने दे रहा